हेलो हेलो हेडक्वार्टर विक्रांत रिपोर्टिंग यहाँ पर हमने तीन लोगों को पकड़ रखा है इन तीनों ने मिलकर मेरे ऊपर और हमारी सीनियर ऑफिसर के ऊपर जानलेवा हमला किया है प्लीज हेल्प जल्दी से जल्दी कवर भेजिए हाँ हाँ आप एम्बुलेंस भी भेज दीजिए विक्रांत अपने टूटे हुए फोन को कान पर लगाकर बोल रहा था विक्रांत काफी एक्टिंग करते हुए फोन पर बात कर रहा था पहले तो उन तीनों को यकीन नहीं हुआ की विक्रांत पुलिस डिपार्टमेंट से लेकिन जब उन्होंने विक्रांत के हाथ में पुलिस का बिल्ला देखा और उसके साथ ही मंजू के यूनिफॉर्म पर नजर डाली तो उन्हें यकीन हो गया कि ये दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट से विक्रांत को इस तरह से फोन पर बात करते ही तीनों के होश उड़ गए अब विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर हमने कहा आप अटैक किया पहले आप ही ने तो हमें पीटना शुरू किया था उसके इतना कहने के बाद विक्रांत ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही उसके सिर के पीछे हाथ से थप्पड़ लगाते हुए कहा तुम लोगों ने हम पर हमला किया है। हमारी सीनियर ऑफिसर को इंटरनल इंजरी दी है तुम्हें पता नहीं है शायद मैडम को डायबिटीज और हार्ट दोनों की बीमारी है ये कभी भी और भी और भी कहीं हो जाती हैं। तुम लोगों ने ऐसे रोड पर रोक कर इन्हें इंटरनल इंजरी देने का काम किया समझे समझे समझे विक्रांत ने तीन बार समझे बोलने के साथ ही उस मोटे आदमी के सिर पर तीन हल्के हल्के थप्पड़ भी लगा दिए हालांकि ये थप्पड़ ज्यादा जोरदार तो नहीं थे लेकिन फिर भी उस बोटे का चेहरा लाल हो गया सर हमने किसी को भी इंजर्ड नहीं किया है और ना ही हमने पहले अटैक किया है। पहले आप ही ने हम लोगों पर हमला किया था उसके इतना टूट उस पड़ा पलक झपकते थप्पड़ जड़ डाले इसके बाद उसे एक लात मारकर जमीन पर धराशाई कर दिया उसके बाद भी विक्रांत रुका नहीं उसके कॉलर को पकड़कर अट्ठारह उन्नीस थप्पड़ मारता रहा फिर जब वो थक गया तब थोड़ी गहरी सांस लेते हुए कहा अबे घोंचू एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तेरे हम लोग एक मर्डर को पकड़ने जा रहे थे वो उधर ही भागा था फिर तुम लोगों ने बीच रास्ते में आकर हमें रोक लिया और मैडम के ऊपर अटैक भी किया अब ये बताओ तुम लोग कहीं उस मर्डर के साथ तो नहीं हो, हो सकता है तुम लोग उसे भगाने के लिए यहां खड़े हो एक तो पुलिस के काम में रुकावट डाल रहे हो ऊपर से सीनियर ऑफिसर पर अटैक भी किया अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा फिर अपना वकील ढूंढकर कोर्ट में रिट डालना और कोर्ट जाकर केस वेस लड़ना अगर किस्मत अच्छी रही और केस जीत गए तो फिर छूट जाना वरना दो तीन साल तो जेल में ही काटने पड़ेंगे दो तीन साल तो जेल में ही काटोगे अब अब तो उन तीनों के होश ही उड़ गए उनके चेहरे पर विक्रांत की बातों का डर साफ साफ नजर आ रहा था वैसे तो तीनों कोई बहुत बड़े लेवल के माफिया नहीं थे यूही छोटी मोटी लूटपाट किया करते थे अक्सर लोगों को डरा पैसे एंट लिया करते थे लेकिन आज तक उनका सामना किसी ऐसे ग्राहक से नहीं हुआ था जो कि उन्हें ही डरा कर रख दे वैसे नॉर्मली वो डरने वाले लोगों में से नहीं थे लेकिन विक्रांत ने ऐसा सीन बना दिया था कि खड़े खड़े ही उन तीनों के पसीने छूटने लगे सर सर हमें छोड़ दो गलती होगी हमसे अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा बस एक बार माफ कर दो उस मोटे ने दोबारा से उठकर विक्रांत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा विक्रांत ने मंजू की तरफ देखकर मुस्कुरा शुरू कर दिया मंजू को यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रांत ने इतनी आसानी से इन तीनों को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया वह अकेले रही होती तो अब तक उन तीनों को मुंह मांगा पैसा देकर निकल चुकी होती मंजू को लगा कि अब विक्रांत बात खत्म करके आगे बढ़ेगा लेकिन उसने फिर से उस मोटे के गाल पर दो थप्पड़ लगा दिए मंजू को कुछ समझ नहीं आया आखिर अब क्या चाहता है ये विक्रांत ने वहाँ खड़े खड़े ही मोटे के साथ में आए आदमी के पीछे एक जोरदार लात मारी को जाकर गाड़ी के बोनट पर गिर पड़ा इसके बाद खुद उस मोटे के गर्दन को पकड़कर रोड पर गिरने वाले व्यक्ति के हाथ को पकड़कर गाड़ी की तरफ धकेल दिया दोनों ही जाकर गाड़ी की बोनेट से भिड़ गए अब इसका हरजाना कौन देगा तुम्हारा बाप किसका हरजाना सर सर मोटे ने डरते हुए पूछा अबे यार क्या आदमी है ये ये देख ये तेरी वजह से गाड़ी में स्क्रैच आ गया है मैडम की नई गाड़ी है ये अभी एक हफ्ते पहले ही ली है इसके स्क्रैच का खर्चा कौन देगा मंजू की गाड़ी पुरानी थी और वो आदमी तो इस तरह से कूदा ही था गाड़ी को को नुकसान नहीं हुआ कहा तो भी तो इतना सुनते ही विक्रांत ने उसके बालों को पकड़ लिया और फिर उसके सिर को नीचे झुकाकर गाड़ी के बोनट पर भिड़ा दिया अंधा है क्या दिखाई नहीं दे रहा तुझे ये स्क्रैच इसका पैसा तेरा बाप भरेगा साले बोल बोल में मैं देता हूं सर मैं देता हूं, छोड़ दो मुझे अब जाकर विक्रांत ने उन तीनों को अपने आतंक से मुक्त किया उधर मंजू तो विक्रांत की हरकत देखकर ही हैरान थी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर विक्रांत कैसे उस आदमी को ही ठगने में कामयाब हो गया कुछ ही पल में विक्रांत और मंजू एक बार फिर सड़क पर चलने लगे मंजू गाड़ी ड्राइव करते हुए कुछ सोच रही थी विक्रांत मंजू के हाथ में उन लिटेरों द्वारा दिए गए पांच हजार पकड़ाने लगा लेकिन मंजू ने मना कर दिया वो इस तरह के पैसे लेना पसंद नहीं करती है ठीक है फिर आप नहीं लेती हैं तो ये मेरे काम आ जाएंगे बट डोंट वरी मैं आपको पार्टी दे दूंगा इतना कहते हुए विक्रांत ने पैसे अपनी जेब में डाल लिए। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ और विक्रांत ने उन तीनों के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में सोचकर मंजू को काफी अजीब लग रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से विक्रांत भी मंजू के मन की बात को समझ चुका था उसने तुरंत ही मंजू की तरफ देखते हुए कहा मंजू मैडम टिट फॉर टेट जानती हैं ना आप कुछ लोगों के साथ वही करना चाहिए ये जरूरी होता है और आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए इन लोगों का इलाज कैसे करना होता है मैं जानता हूं थोड़ी देर में ही विक्रांत अपने घर के पास पहुंच गया वहां उसे छोड़ने के बाद मंजू अपनी गाड़ी से चली गई इसके बाद विक्रांत सीधे ही बैंक की तरफ रवाना हो गया वहां उसने इनाम में मिले चेक के साथ खुद के पास मौजूद सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए एक बात तो है पिछले कुछ दिन विक्रांत के लिए काफी अच्छे जा रहे थे इन दिनों में उसने काफी पैसे भी कमा लिए थे कुछ भी हो अब विक्रांत की गरीबी दूर हो चुकी थी अब उसके पास इतने पैसे तो आ चुके थे कि आराम से वो अपने फोन का डेटा रिचार्ज करवा सकता था इसी बीच उसे उस अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई कुछ बात याद आ गई शायद अब उसे उस अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई बात का मतलब समझ आ गया था अदृश्य शक्ति द्वारा कौन सी बात विक्रांत को समझ में आई ये सब सुनने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को